आनंद की खोज पार्थसारथी श्री कृष्ण एक संपूर्ण जीवनादर्श पार्थ सारथी श्री कृष्ण उपरयुक्त वर्णन में हमने गीता एवं कठोपनिषद की सहायता से रथ के आध्यात्मिक महत्व को समझने का प्रयत्न किया है लेकिन सारथी के स्थान पर भगवान श्रीकृष्ण की उपस्थिति समग्र चित्र को जो विशेष महत्व प्रदान करती है उसकी ओर स्वामी विवेकानंद ने विशेष रूप से हमारा ध्यान आकृष्ट किया है विषादग्रस्त अर्जुन के रूप में चित्रित बद्ध का मार्गदर्शन श्री कृष्ण कर रहे हैं धर्मरथ में कहा गया है कि इस भज भजन सारथी सुजाना यदि हो तो चिंता की कोई बात नहीं है जिस जीव के भगवान स्वयं सारथी हों उसके सौभाग्य के तो फिर कहने ही क्या भगवान का सारथी होना एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है भगवान स्थित प्रज्ञ या विष्णु पद प्राप्त करने वाली योगी नहीं हैं वे तो स्वयं विष्णु हैं अतः भगवान की उपस्थिति स्थित प्रज्ञ दर्शन से भी उच्चतर आदर्श की ओर इंगित करती है स्थित प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति के बाद एक मुनि को बंधन में पड़े अन्य जीवों को लक्ष्य की ओर जाने में सहायता करनी चाहिए यही बात श्री रामकृष्ण ने निर्विकल्प समाज में डूबे रहने के इच्छुक स्वामी विवेकानंद से कही थी वे चाहते थे कि स्वामी जी एक विशाल वट की तरह हो जो असंख्य पीड़ित एवं संतप्त नर नारियों को आश्रय प्रदान करे यही भाव निम्नलिखित श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है दुर्जना सज्जनों भूयात सज्जना शांति मापनुयात शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो मुक्तश्चान्यामोचित अर्थात दुर्जन व्यक्ति सज्जन हो सज्जन शांति प्राप्त करे शांत व्यक्ति बंधन से मुक्त हो और मुक्त अन्य लोगों को मुक्त करे चित्र में अर्जुन सज्जन का प्रतीक है और श्री कृष्ण उसे मोक्ष की ओर ले जाने वाले मुक्त के श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए स्वामी जी कहते हैं श्री कृष्ण एक हाथ में चाबुक लिए और दूसरे हाथ से रात खींचे अर्जुन की ओर थोड़ा सा मुड़ रहे हैं उनका शिशु सरल मुख्य अपार्थिव स्वर्गीय प्रेम व सहानुभूति से दीप्त हो उठा है श्री कृष्ण के चेहरे की पहली विशेषता है उसकी शिशु सुलभ सरलता सामान्यतः तो व्यक्ति जब किशोरावस्था एवं यौवन में पदार्पण करता है तब उसकी बाल्यकाल की सरलता समाप्त हो जाती है लेकिन उसके स्थान पर समझ तथा प्रवृत्ता आ जाती है अधिक उम्र में सरलता और प्रौढ़ता एक साथ केवल आध्यात्मिक महापुरुषों में ही पाई जाती है ज्ञानी एवं परमहंस बालवत कहे गए हैं श्री कृष्ण भी ऐसे ही एक ज्ञानी बालक थे जो यादव राजकुमार योद्धा सेनानायक आदि की भूमिका निभाते हुए भी सदा वृंदावन के क्रीड़ा प्रिय गोप बाल ही बने रहे उनके व्यक्तित्व तो की यह विशेषता उनके चेहरे और नेत्र से राज राजदरबारों या रण क्षेत्र में अत्यंत गंभीर परिस्थितियों के बीच भी प्रकट होती थी रणांगण में अर्जुन के अचानक मूह्यमान हो जाने के विषम अवसर पर भी उनके चेहरे पर सुलभ हंसी खेल गई थी जिसका उल्लेख महाभारत ने प्रसन्न से किया है श्री कृष्ण के मुख की दूसरी विशेषता यह है कि वह अपार्थिव प्रेम और सहानुभूति से दीप्त है वस्तुतः एक बालक ही सच्ची सहानुभूति दिखा सकता है क्योंकि उसका सहज सरल मन मोह में राम बगल में छुरी का पाठ सिखाने वाली संसार की कृत्रिमता से प्रभावित नहीं हुआ होता है बालक अत्यंत संवेदनशील होता है यदि वह अपने किसी साथी बालक को रोते हुए देखता है तो वह भी रो पड़ता है और इसके विपरीत एक रोता हुआ बालक अपने हंसते खेलते कूदते हुए साथियों को देखकर शीघ्र प्रसन्न भी हो जाता है ऐसा ही एक सुंदर दृष्टान्त मां शारदा के जीवन में पाया जाता है एक मजदूरनी प्रायः मां के घर जयराम बाटी में सामनादि सामान आदि लाया करती थी एक बार बहुत दिनों तक वह नहीं दिखाई दी उसके बाद जब वह आई तो माँ ने उसके इतने दिन न आने का कारण पूछा इस पर वह बुढ़िया मजदूरनी रो पड़ी और कहने लगी कि कुछ दिन पूर्व ही उनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी यह सुनना भर था कि माँ शारदा भी रो पड़ी दोनों वृद्धाएं ब्रिधा, वृद्धाएँ और मां शारदा बहुत देर तक रोती रहीं यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मां की इन निष्कपट स्वाभाविक संवेदनशीलता एवं सहानुभूति से वृद्धा को कितनी सांत्वना मिली होगी लोगों के दुखों को अनुभव करके सच्ची सहानुभूति द्वारा उनके दुख के भार को लघु करने की यह क्षमता श्री रामकृष्ण में भी प्रचुर मात्रा में थी श्री कृष्ण के मुख का तीसरा लक्षण है उसके नील गगन की सी गंभीर शांति शांति और गंभीरता बालक के मुख के साथ मेल नहीं खाते बालक स्वभाव से ही चंचल होते हैं वस्तुतः बालकों के लिए शांत बैठना अत्यंत कठिन है वे तो उस बंदरों के समान है जो ध्यान करते दिखाई देते हैं पर भीतर ही भीतर फल बागान पर धावा बोलने की योजना बनाते रहते हैं दीवार की ओर मुँह करके कमरे के कोने में चुपचाप बैठे रहना बालक के लिए सबसे बड़ा दंड है लेकिन ज्ञानी इससे भिन्न होता है उसमें सागर की सी उद्दाम लहरें भी दिखाई देती हैं और वह सागर की तरह गहरा भी होता है यही नहीं सागर जितना अधिक गहरा होता है उसकी लहरें भी उतनी ही ऊंची उठती है ज्ञानी में भी बाहर महान कर्मशीलता दिखाई देती है पर भीतर गहरी शांति विराजित रहती है स्वामी तो विवेकानंद के अनुसार गीता का मुख्य संदेश भी यही है कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मणिचा कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येशु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत अर्थात कर्म करते हुए भी जिसका मन शांत है और जब कोई बाह्य चेष्टा नहीं हो रही हो तब भी ब्रह्मचिंतन रूप महान कर्म की धारा सतत बह रही है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है वही योगी है वही कर्मकुशल है सागर में निरंतर नदियां जल ढालती रहती हैं फिर भी वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन न कर अचल प्रतिष्ठा बना प्रतिष्ठा बना रहता है परंतु श्री कृष्ण की करुणा सागर सम होते हुए भी अपने बांध को लांघकर अर्जुन की ओर प्रवाहित हो रही है ऐसा लगता है मानो उनके हृदय में आनंद व प्रेम का सागर लबालब भरा हुआ है रहस्य यह है कि कामनाओं एवं विषय संवेदनाओं का प्रवाह उनमें नदियों की तरह प्रवाहित होते हुए भी उन्हें किंचित मात्र भी विचलित नहीं कर पाता है उनके हृदय से प्रेम व करुणा के निर्झन निकल सारे संतप्त जगत प्रशांत तिवारी का वर्षण करते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञानी के स्वरूप को समझने के जितने रूपक व्यवहारित हुए हैं वे सभी अपूर्ण ही हैं ज्ञानी बालक के समान सरल है पर बाल व चंचल नहीं वे सागर की तरह शांत हैं पर अपनी सीमाओं से बंधे नहीं वस्तुतः रथारूढ़ पार्थ सार्थी श्रीकृष्ण का चित्र एक संपूर्ण उच्चतम आध्यात्मिक जीवनादर्श का अत्यंत सुंदर प्रतीक है यह अर्जुन रूपी शोकग्रस्त जीव के लिए जहां आशा का संवेद संदेशवाहक है वही ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु के लिए साधना का रहस्योद्घाटक एवं पथ प्रदर्शक है वह ममुक्षों को निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है कि वह अपनी इंद्रियों और मन को सैयद और बुद्धि को शुद्ध कर भगवत कृपा से मोक्षरूपी लक्ष्य को प्राप्त करे और संसार के अन्य प्राणियों की मुक्ति में सहायक बने